भारतीय व्याख्यान सर्वांग वेदांत हमारे इन सब संप्रदायों में एक और सामान्य आदर्श है उसको भी मैं तुम्हारे सम्मुख रखना चाहता हूँ यह भी एक व्यापक विषय है यह अद्वितीय विचार केवल भारत ही में विशेष रूप से पाया जाता है कि धर्म का साक्षात्कार करना चाहिए नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न न भवना श्रुते इस आत्मा को न कोई वाग बल से प्राप्त कर सकता है न कौशल से और न अधिक शास्त्राध्ययन से इतना ही नहीं संसार में केवल हमारे ही शास्त्र ऐसे हैं जो घोषणा करते हैं कि आत्मा को कोई न तो शास्त्रों का पाठ करके प्राप्त कर सकता है न वार्ता से और न व्याख्यान ही की बदौलत किंतु इसका साक्षात्कार होना चाहिए यह गुरु से शिष्य को मिलता है जब शिष्य में अंतरदृष्टि होती है तब उसे हर एक वस्तु का स्पष्ट बोध हो जाता है और इस तरह वह प्रत्यक्ष अनुभव करने में समर्थ होता है एक बात और है बंगाल में एक अद्भुत रीति का प्रचलन है वह है कुल गुरु प्रथा वह यह कि मेरा बाप तुम्हारा गुरु था अब मैं तुम्हारा गुरु बनूँगा मेरा बाप तुम्हारे बाप का गुरु था इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ गुरु किसको कहना चाहिए इस संबंध में श्रुति सम्मत अर्थ यह है कि गुरु वे हैं जो वेदों का रहस्य समझते हैं कोई किताबी कीड़ा नहीं व्याकरण नहीं बड़े पंडित नहीं किंतु वे जिन्हें वेदों के यथार्थ तात्पर्य का ज्ञान है पंडितों की अवस्था तो इस प्रकार है यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेद्या नतु तो जिस प्रकार चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार को ही जानता है परंतु इसके मूल्यवान गुणों को नहीं ऐसे मनुष्यों की हमें आवश्यकता नहीं यदि उन्होंने स्वयं धर्मोपलब्धि नहीं की तो वे हमें कौन बड़ी शिक्षा दे सकते हैं जब मैं इस कलकत्ता शहर में एक बालक था तब धर्म की शिक्षा के लिए जहां तहां जाया करता था और एक लंबा व्याख्यान सुनकर वक्ता महोदय से पूछता था क्या आपने परमात्मा को देखा है ईश्वर दर्शन के नाम ही से उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहता एकमात्र श्री रामकृष्ण ही थे जिन्होंने मुझसे कहा कि हाँ हमने ईश्वर को देखा है उन्होंने केवल इतना ही नहीं किंतु यह भी कहा कि हम तुम्हें भी ईश्वर दर्शन कराने के मार्ग पर ला सकते हैं शास्त्रों के पाठ को तोड़ मरोड़ कर यथेक्ष अर्थ कर लेने ही से कोई गुरु नहीं हो जाता वाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषा तद्वत भुक्तय न तो मुक्तय विवेक चुनामड़ी हर तरह से शास्त्रों की व्याख्या कर लेने का कौशल केवल पंडितों के मनोरंजन के लिए है मुक्ति के लिए नहीं जो श्रोत्री हैं वेदों का रहस्य समझते हैं और जो अवरिजिन हैं निष्पाप हैं जो अकामहत हैं जिन्हें काम छू भी नहीं गया है जो तुम्हें शिक्षा देकर तुमसे अर्थ प्राप्ति की आशा नहीं रखते वे ही संत हैं वे ही साधु हैं जिस प्रकार वसंत आकर हर एक पेड़ पौधे को पत्तियों और कलियों से हरा भरा कर देता है परंतु पौधे से प्रतिदान नहीं मांगता क्योंकि भलाई करना उसका स्वाभाविक धर्म है उसी प्रकार वह आता है तिरणा स्वयं भीम भवाणवम जनाह अहेतु नान्यानपी तारयंत वे चूड़ामी वे इस भीषण भवसागर के उस पार स्वयं भी चले गए हैं और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं और ध्यान रखो दूसरा कोई गुरु नहीं कहा जा सकता क्योंकि अविद्यामंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्यमान जघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नि यथाधा कठोपनिषद अविद्या के अंधकार में डूबे हुए भी अपने को अहंकारवश सुधी और महापंडित समझने वाले ये मूर्ख दूसरों की सहायता करना चाहते हैं परंतु ये कुटिल मार्ग में ही भ्रमण किया करते हैं अंधे का हाथ पकड़कर चलने वाले अंधे की तरह ये गुरु और शिष्य दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं यही वेदों की उक्ति है इस उक्ति को अपनी वर्तमान प्रथा से मिलाओ तुम वेदांति हो तुम सच्चे हिंदू हो तुम परमा परम्परानिष्ठ धर्म के मानने वाले हो मैं तुम्हें और भी सच्चा परम्परा धर्मी बनाना चाहता हूँ तुम सनातन मार्ग का जितना ही अवलंबन करोगे उतने ही बुद्धिमान बनोगे और जितना ही तुम आजकल की कट्टरता के फेर में पढ़ोगे उतने ही तुम मूर्ख बनोगे तुम अपने उसी अति प्राचीन सनातन पथ से चलो क्योंकि उस समय के शास्त्रों के हर एक शब्द में सबल स्थिर और निष्कपट हृदय की छाप लगी हुई है उसका हर एक स्वर अमोघ है इसके बाद राष्ट्र का पतन शुरू हुआ शिल्प में विज्ञान में धर्म में हर एक विषय में राष्ट्रीय अवनति का आरंभ हो गया उसके कारणों में विचार विमर्श करने का अब अवकाश नहीं है परंतु अवनति के काल में जो पुस्तकें लिखी गई है उन सब में इसी व्याधि और राष्ट्रीय पतन के प्रमाण मिलते हैं राष्ट्रीय ओझ के बदले उनसे केवल रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है जाओ जाओ उस प्राचीन समय के भाव लाओ जब राष्ट्रीय शरीर में वीर्य और जीवन था तुम फिर वीरजवान बनो उसी प्राचीन झरने का पानी पियो भारत को पुनर्जीवित करने का एकमात्र उपाय अब यही है अद्वैतवादियों के मत में हम लोगों का व्यक्तित्व जो इस समय विद्यमान है भ्रम मात्र है समग्र संसार के लिए इस बात को ग्रहण कर पाना बहुत ही कठिन रहा है जैसे ही तुम किसी से कहो कि वह व्यक्ति नहीं है वह इतना डर जाता है कि उसका अपना व्यक्तित्व चाहे वह कैसा ही क्यों न हो मिट जाएगा परंतु अद्वैतवादी कहते हैं कि व्यक्तित्व जैसी वस्तु कभी रहती ही नहीं तुम जीवन में प्रतिपल परिवर्तित हो रहे हो कभी तुम बालक थे तब तुम एक तरह विचार करते थे इस समय तुम युवक हो अब दूसरी तरह के विचार करते हो और जब तुम वृद्ध हो जाओगे तब दूसरी ही तरह सोचोगे हर एक व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है यदि यह सत सच है तो तुम्हारा निजी व्यक्तित्व कहाँ रह गया यह मैंपन या निजी व्यक्तित्व न शरीर के संबंध में रह जाता है न मन के संबंध में और न विचारों के संबंध में इनके परे आत्मा ही है और अद्वैतवादी कहते हैं यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है दो अनंत कदाप नहीं रह सकते केवल एक ही व्यक्ति है जो अनंत स्वरूप है सच तो यह है कि हम विचारशील प्राणी हैं अतः हम तर्क का सहारा लेना चाहते हैं अच्छा तो तर्क या युक्ति है क्या चीज़ वह है न्यूनाधिक वर्गीकरण पदार्थों का क्रमशः ऊंची से ऊंची श्रेणी में अंतर्भाव कर अंत में किसी ऐसी जगह पर पहुँचाना जिसके ऊपर फिर उनकी गति न हो किसी ससीम वस्तु को चिर विश्राम तभी मिल सकता है जब वह असीम की श्रेणी तक पहुँचाई जाएगी किसी ससीम वस्तु को लेकर तुम उसका विश्लेषण करते रहो परंतु जब तक तुम उसे चरम श्रेणी में या अनंत तक नहीं पहुँचाते तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती और अद्वैतवादी कहते हैं अस्तित्व केवल इसी अनंत का है और सब माया है किसी की कोई तात्विक सत्ता नहीं कोई भी जड़ वस्तु क्यों न हो उसमें जो यथार्थ सत्ता है वही वह यही ब्रह्म है हम यही ब्रह्म हैं और नाम रूप आदि जितने हैं सब माया है नाम और रूप हटा दो तो तुम और हम सब एक हो जाएंगे तुम्हें इस अहम मैं शब्द को अच्छी तरह से समझना चाहिए प्राय लोग कहते हैं कि यदि मैं ब्रह्म हूँ तो जो मेरे जीव में आए उसे मैं क्यों नहीं कर सकता यहाँ इस शब्द का व्यवहार दूसरे ही अर्थ में किया जा रहा है जब तुम अपने को बद्ध समझ रहे हो तब तुम आत्म-स्वरूप ब्रह्म जिसे कोई अभाव नहीं जो अंतर ज्योति है नहीं रह गए वह अंतर अंतराराम है आत्म आत्मतृप्त है वह कुछ भी नहीं चाहता उसमें कोई कामना नहीं है वह संपूर्ण निर्भर निर्भय और संपूर्ण स्वाधीन है वही ब्रह्म है उसी ब्रह्म स्वरूप में हम सभी एक हैं अतः द्वैतवादियों और अद्वैतवादियों में यह बड़ा अंतर प्रतीत होता है तुम देखोगे शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े भाष्यकारों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिए जगह जगह पर शास्त्रों का ऐसा अर्थ किया है जो मेरी समझ में समीचीन नहीं रामानुज ने भी कहीं कहीं शास्त्रों का ऐसे ढंग से अर्थ किया है कि वह साफ समझ में नहीं आता हमारी पंडितों तक की यह धारणा है कि इन इतने संप्रदायों में से एक ही संप्रदाय सत्य है बाकी सब झूठे हैं यद्यपि उन्होंने श्रुतियों में देखा है एकम सदविप्रा बहुधा भजंती सत्ता एक है परंतु मुनियों ने भिन्न भिन्न नामों से उसका वर्णन किया है और इस अत्यंत अद्भुत भाव को हमें अब भी दुनिया को देना है हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल मंत्र यही है और एकम सद्भिप्रा बहुधा बदंती इस मूल मंत्र को चरितार्थ करने में ही हमारे राष्ट्र की समग्र जीवन समस्या का समाधान है भारत में कुछ थोड़े से ज्ञानियों के अतिरिक्त मेरा मतलब है बहुत कम आध्यात्मिक व्यक्तियों को छोड़कर हम सब सर्वदा ही इस तत्व को भूल जाते हैं हम इस महान तत्व को सदा भूल जाते हैं और तुम देखोगे अधिकांश पंडित लगभग अट्ठानबे प्रतिशत इस मत के पोषक हैं कि या तो अद्वैतवाद सत्य है अथवा विशिष्टाद्वैतवाद अथवा द्वैतवाद और यदि तुम पाँच मिनट के लिए वाराणसी धाम के किसी घाट पर जाकर बैठो तो तुम्हें मेरी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा तुम देखोगे कि इन भिन्न भिन्न संप्रदायों का मत लेकर लोग निरंतर लड़ झगड़ रहे हैं हमारे समाज और पंडितों की ऐसी ही दशा है इस परिस्थिति में एक ऐसे महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिनका जीवन उस सामंजस्य की व्याख्या था जो भारत के सभी संप्रदायों का आधार स्वरूप था और जिसको उन्होंने कार्य रूप में परिणित कर दिखाया इस महापुरुष से मेरा मतलब श्री राम कृष्ण से है उनके जीवन से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये दोनों मत आवश्यक हैं ये गणित ज्योतिष के भूकेंद्रिक और सूर्य केंद्रित मतों की तरह है जब बालक को ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है तब उसे भूकेंद्रित मत ही पहले सिखाया जाता है और वह विज्ञान के प्रश्नों को भूकेंद्रिक सिद्धांत पर हल करता है परंतु जब वह ज्योतिष के सूक्षमाती सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करता है तब सूर्य केंद्रित मत की शिक्षा उसके लिए आवश्यक हो जाती है एवं वह पहले से और अच्छा समझता है पंचेंद्रियों में फंसा हुआ जीव स्वभावतः द्वैतवादी होता है जब तक हम पंचेंद्रियों में पड़े हैं तब तक हम सगुण ईश्वर ही देख सकते हैं सगुण ईश्वर के सिवा और दूसरा भाव हम नहीं देख सकते हम संसार को ठीक इसी रूप में देखेंगे रामानुज कहते हैं जब तक तुम अपने को देह मन या जीव सोचोगे तब तक तुम्हारे ज्ञान की हर एक क्रिया में जीव जगत और इन दोनों के कारण स्वरूप वस्तु विशेष का ज्ञान रहेगा परंतु मनुष्य के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब शरीर ज्ञान बिल्कुल चला जाता है जब मन भी क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्मानुसूक्ष्म होता हुआ प्रायः अंतरहित हो जाता है जब देह बुद्धि में डाल देने वाली भावना भीति और दुर्बलता सभी मिट जाते हैं तभी केवल तभी उस प्राचीन महान उपदेश की सत्यता समझ में आती है वह उपदेश क्या है यह तय सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणी ते स्थित गीता जिनका मन सामने भाव में अवस्थित है उन्होंने यही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र को जीत लिया है क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र श्रम है अतएव वे ब्रह्म ही में अवस्थित हैं समम पश्चन ही सर्वत्र ईश्वरम न ही नस्त्यात्मनात्मनम ततो याति परामम गति गीता सर्वत्र ईश्वर को समभाव से सर्वत्र अवस्थित देखते हुए वे आत्मा द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते अतः परम गति को प्राप्त होते हैं